महाभारत आदि पर्व अधिक आदिपर्व सट सट ध्याया, पाद कलमासपादुखा साप से उद्धार और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें अस्मक नामक पुत्र की प्राप्ति गंधर्वाच तृष्ट्श्रम पदम तेईस तैर्मी निर्जगाम सु दुखा गंधर्व कहता है अर्जुन तदंतर मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सुना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। दिएम भसाम वृक्षा बहुविधान पार्थ अरंतिम तीरजान बहु कु नंद वर्षा का समय था उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को अपने जल की धारा में बहाय लिए जाती है अथ समापेदे पुनः कौरवनंदन अम्भश्या भज्येयम अति दुखम समित कौरवनंदन उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में फिर यह विचार आया कि मैं इसी नदी के जल में डूब जाऊं पासे ततः पास गाढ़ महानद्यां तले महानद्यादुखित तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि मुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पासों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े अथ छिवा नदी पास तस्थलवास युसेना का संघार करने वाले अर्जुन उस नदी के ने वसिठ जी के बंधन काट कर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया और उन्हें विपास बंधन रहित करके छोड़ दिया उद ताराश मुक्त स महर्षिशेती च नाम नद्याश्चक्रे महाि तब पाश मुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपाशा अर्थात व्यास रख दिया शोकबुद्धि तदा चक्रे न चैकत्र व्यति सो गचत् पर्वतांशित सरांश च उस समय तो पुत्रवधुओं के संतोष के लिए उन्होंने बुद्धि कर ली थी इसलिए वे किसी एक स्थान में नहीं ठहरते थे पर्वतों नदियों और सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे दृष्टि स पुनरे वर्षी नदी हेमुवतीहवतीम भीमा तस् इस तरह घूमते घूमते महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा जिसमें बड़े प्रचंड ग्राह रहते थे उन्होंने फिर उसी की प्रखट धारा में अपने आप को डाल दिया समम विप्रम अनुचितरिद्वरा सतदा विद्रुता यश महातुता वह नदी ब्रह्मषि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली इसलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई तथा स्थलगतम दृष्ट त्राप्यात्मा नम मर्तुम न सक्यम इतुक्त पुनर एवाश्रम जय वहाँ भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता जो कह कर वे फिर अपने आश्रम पर ही चले गए स गिधाचला इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए उस समय उनकी पुत्र वधु उनके पीछे होली अथ्रावत्या परिपूर्ण मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक अंगों से अलंकृत तथा स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुन पड़ा अनुब्रजत को मा मिवाथ सौ ब्रवीत अहमित दृश्य ती मम सात्य महाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी तब उन्होंने पूछा मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है उक्त पुत्रवधु ने उत्तर दिया महाभाग मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूँ वशिष्ठवाच पुत्री कस्य स सांग वेद से मयासुत वशिष्ठ जी ने पूछा बेटी पहले शक्ति के मुँह से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था ठीक उसी प्रकार यह किसके द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है अदृष्यन्त्युवाच अय कुो समत्त्पन्न शकते सम्वाद तेह वेद्यस्य तो मुने अदृश्यंति बोली भगवन् यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है मुने उसे मेरे गर्भ में ही वेदाभ्यास करते बारह वर्ष हो गए हैं गंधर्व आच एव मुक्त आशिष्ट वशिष्ठ श्रेष्ठ भागृती अस्थि संतान मृत्यु मृत्योपाथ अन गंधर्व कहता है अर्जुन अध्य के योग कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है यो कहकर मरने के संकल्प से विरत हो गए ततः प्रति सतया बध्भा कलमास पाद मास नम विजने वे अन तब वे अपने पुत्र वधु के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कल्मासपात को देखा स राजा दृष्ट उत्थाय उत्थर आविष्टो रक्षसोग्रेण येषा तू तदा भारत भयानक से आविष्ट हुआ राजा कलमास पाद मुनि को देखते ही क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे अदृश्यंते तम दृष्टि क्रूर करमाणम अग्रतः भय समिचावशिष्टम ब्रव उस क्रूर कर्मी राक्षस को सामने साम्य दई भयाकुल भयाकुवाणी में वशिष्ठजी से यह कहा असौ मृत्यु ऋवग्रेण दंडेन भगवन्दी प्रगृहतेन का राक्षसो भेदारुण भगव वह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ देकर इधर ही आ रहा है मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हैं तम निवार तुम शक्तो नान्यो से भुवि कश्चन महाभाग सर्वेद विद महाभाग आप संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। इस समय इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उस राक्षस का वेग रोक सके पाहिमां भगवन पापा महान दारुण दर्शनाथ राक्षसोय इहा तुम वही नू नाम समीहते भगवन देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए निश्चय यह राक्षस यहाँ हम दोनों को खा जाने की घात खा, में लगा है वाच माँ भयपुत्री न भय तभ्यम राक्षसात् कथंचन नई तदरक्षो भयम यस्मा पश्यसी तुम उपस्थित वशिष्ठ जी ने तो कहा बेटी भयभीत न हो इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है यह वास्तव में राक्षस नहीं है राजा कलमा सपादो यम वीरियवा प्रचि भुवि सा ऐसोस्म वनोदेश निवसत विभीषण ये भूमिमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कल्माष्पाद है ये ही इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं गंधर्वाच तमापत उत्प्रेक्ष वशिष्ठ भगवान ऋषि वारा तेजस्वी हूँकारे नारत गंधर्व कहता है भारत उस राक्षस को आते देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही रोक दिया पुनः मंत्रपूतेमुक्ष वारिना मोक्षयामास वै सा तस्राधिप और मंत्र जल से उसके छीटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को उस सांप से मुक्त कर दिया स ही द्वाद वर्षाढ़ ग्रस्त आशी दृहे व पर्व हि दिवा जैसे पर्वकाल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है उसी प्रकार राजा कलमाष बारह वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज सांप के प्रभाव से ग्रस्त रहे रक्षसा विप्रमु महत तेजसा राम संध्या भ्रम भास्कर उस मंत्र पूजल के प्रभाव से राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपने अरुण किरणों से रंग देते हैं उसी प्रकार राजा ने अपने सहज तेज से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया प्रतिलभ्य ततः संज्ञा अभिवाद्य कृतांजलिचनपति काल वशिष्ठ मृत सत्यम तदनंतर सचेत होने पर राजा कलमास पाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा सौदास हम याज्यस्ते मुनिष तम अस्म कालेष्टं ते ब्रोहि किं कि महाभाग मुनिश्रेष्ठ मैं आपका यजमान सौदास हूँ इसमें आपकी जो अभिलाषा हो कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ वशिष्ठ वाच वृत्त में कालम गा प्रसादी वही ब्राह्मण तो मनुष्येन्द्र ंसा कदाचन वशिष्ठ जी ने कहा नरेंद्र मेरी जो अभिलाषा थी वह समय अनुसार सिद्ध हो गई अब जाओ अपना राज्य संभालो आज से फिर कभी ब्राह्मण का अपमान न करना राजवाच नाव मन से महाभाग कदाचित ब्राह्मणानदेव स्थित सम्यक पूजेशम्य हम दिजान राजा बोले महाभाग मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो सदा ब्राह्मणों की भली भाती पूजा करूंगा श्याम दिजोत्तम तत्व प्राप्त मिक्षापी सर्वेदी समस्त वेद में अग्रगण्य द्विश्रेष्ठ मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं अपने इक्श्वाकुवंशी पितरों के ऋण से ऊण हो सकूँ अपत्यम मह्यम दातुम शील रूप गुणोपेतम इक्श्वाकु कुल शिरोमड़े इच्छाकुवंश की वृद्धि के लिए आप मुझे ऐसी अभीष्ट संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो गंधरो वाच ददा निवतं दत्र राज वशिष्ठ परमेश्वास सत्य संधो कहता है कुंची नंदन तब सत्य प्रतिज्ञ विप्रवर वशिष्ठ ने महान धनुर्धर राजा कलमास पाद से उत्तर में कहा मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। ततः प्रति यजहु काले वसीष सहते छाताम पुरी ख्याम पुरी सयोध्याम मनुजेश्वर मनुजेश्वर तदनंतर यथा समय राजा के साथ वशिष्ठ जी उनके राजधानी में गए जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध है तम प्रजा प्रतिमोद्य सर्वा प्रत्योदगता निपाप मरम महात्मा अपने पाप रहित महात्मा नरेश का आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी अगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर निकल आई जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं सुचराज मनुष्य इंद्रो नगरीम पुण्यलक्षणाम वशि दा बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्य मई नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया अयोध्यावासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कलमाश पाद का उसी प्रकार दर्शन किया जैसे प्रातः काल प्रजा उदित हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है स चम पूताम अयोध्या शरत काल अविता जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरतकाल में उदित हो आकाश को अपनी ज्योत्सना से जगमगा जगमग कर देते हैं उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में श्रेष्ठ नरेश ने उस अयोध्यापुरी को शोभा से परिपूर्ण कर दिया संतम रिष्ट पताका ध्व जितम मन प्रहलाद या मास तस् तत्पुरमोत्तम नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था सब ओर लगी हुई ध्वजा पताकाएँ उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी इस प्रकार राजा की वह उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान कर रही थी तुष्ट सा तेन शक्रेडो वरावती कुरुनंदन जैसे इंद्र से अमरावती की शोभा होती है उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कलमास पाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी ततः प्रविष्टे राजर्षु तस्म ततः पूर्वोत्तम राज वशिष्टम उपचक्रेन राजर्षि कलमास पाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उक्त महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी मदयंती महर्षि वशिष्ठ जी के समीप गई ऋताव महर्षि स संबभूव तह दिव्या दिव्येन विधिना वशिष्ठ श्रेष्ठ मृषि तत्पश्चा भगवदर्षि वशिष्ठ नेतुकाल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नि किया समुत्पन्ने गर्भे स मुनिष्तमिवादित जब मुनिराश्रम तदनंतर रानी की कुक्ष में गर्भ स्थापित हो जाने पर उक्त राजा से वंदित हो उनसे विदा लेकर मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट गए दीर्घ काली गर्भम शुसुभे नुतम तदा तदादेव्य स्माह जब बहुत समय बीतने के बाद भी वह गर्भ बाहर ना निकला तब यशस्विनी रानी मदयंती ने अस्म पत्थर से अपने गर्भाशय पर प्रहार किया तथापि द्वादसे वर्ष सज्ञ पुरुषभ अष्मर्षि पौदन्यम जो निवेश तदनंतर बारहवें वर्ष में बालक का जन्म हुआ वही पुरुषेष्ठ राजर्षि अश्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिन्होंने पौदन्य नाम का नगर बसाया था ये श्री महाभारती आदिपरवरी चैत्ररथ परवड़ी वशिष्ठे सौदासपत्त सप्त शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदिपर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में सौदास को पुत्र प्राप्ति विषयक एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ